श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति वैराग्य राजनीति और ज्ञान की अनेक कथाएँ कहते हैं वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं श्री राम जी कहने लगे हे hey, लक्ष्मण देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देख हर्षित होते हैं आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं प्रिया यानी सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है बिजली की चमक बादल में ठहरती नहीं जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती बादल पृथ्वी के समीप आकर यानी नीचे उतरकर बरस रहे हैं जैसे विद्वा विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं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 नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल यानी आवागमन से मुक्त हो जाता है पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते जैसे पाखंड मत के प्रचार से सद्वंत गुप्त यानी लुप्त हो जाते हैं चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक यानी ज्ञान प्राप्त करने पर हो जाता है मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए हैं यानी उनके पत्ते झड़ गए हैं जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहता है यानी उनकी एक भी नहीं चलती धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता अन्न से युक्त लह हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है जैसी उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं मानो दंभियों का समाज आजुटा हो भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं यानी उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं तो चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं जैसे कलियुग को पाकर धर्म भाग जाता है ऊसर में वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं उगती जैसे हरिभक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभाएमान है जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियाँ शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है जिससे बादल जहां-तहां गायब हो जाते हैं जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म यानी श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है हे लक्ष्मण देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई मानो वर्षा ऋतु कास रूपी सफेद बालों के के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट कर रही है अगस्त्य तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है जैसे ज्ञानी यानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए हैं जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं यानी पुण्य प्रकट हो जाते हैं न कीचड़ है न धूल इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नित्य निपुण राजा की करनी जल के कम हो जाने से मछलियाँ व्याकुल हो रही हैं जैसे मूर्ख यानी विवेक शून्य कुटुम्बी यानी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसे शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं कहीं कहीं यानी बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति को पाते हैं शरद ऋतु पाकर राजा तपस्वी व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय तप व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं रात्रि देखकर कर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति को देखकर दुष्ट को होता है पपीहा रट लगाए हैं उसको बड़ी प्यास है श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता यानी सुख के लिए झीकता रहता है शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनको निर्निमिष नेत्रों से दर्शन करते हैं मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए हैं जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं वर्षा बीत गई निर्मल शरद ऋतु आ गई परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी को ले आऊं कहीं भी रहे यदि जीती होगी तात तो यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस को मारूं शिवजी कहते हैं हे उमा जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है यह तो लीला मात्र है ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है यानी जोड़ ली है वे ही इस चरित्र यानी लीला रहस्य को जानते हैं लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को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 साम, दाम, दंड, भेद, चारों की नीति उन्हें समझायानुमान हाँ। जी के सुनकर सुग्रीव ने बहुत माना और कहा, ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुन जहां तहा वानों के यूथ रहते हैं वहां दूतों के समूहों को भेजो और कहला दो पखवाड़े यानी पंद्रह दिन में जो ना जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई सब बंदर चरणों में सिर नवा कर चले इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे तदनंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा तब नगर भर को व्याकुल देखकर कर बाल्यपुत्र अंगद जी उनके पास आए अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की यानी क्षमा याचना की तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बात सुग्रीब ने अपने कानों से जी को सुनकर अत्यंत व्याकुल कहा हे hey, हनुमान सुनो तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ यानी समझा बुझा कर शांत करो हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उन्हें गले से लगा लिया सुग्रीव ने कहा हे नाथ विषय के समान कोई मद नहीं है यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है फिर मैं तुम तो विषयी जीव ही ठहरा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 श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा हे नाथ मुझे कुछ भी दोष नहीं है हे देव आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है आप जब दया करते हैं राम तभी यह छूटती है हे स्वामी देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूं स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है यानी क्रोधांध नहीं होता है और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया हे रघुनाथ जी वह मनुष्य आप ही के समान है ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा बोले हे भाई तो मुझे भरत के समान प्यारे हो अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के युद्ध यानी झुंड आ गए अनेक रंगों के वानर दल सब दिशाओं में दिखाई पड़ने लगे शिवजी कहते हैं हे उमा वानरों की वह सेना मैंने देखी थी उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है सब वानर आ आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्वरूप तथा सर्वव्यापक है यानी सारे रूपों में और सब स्थानों में है आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि वानरों के समूहों यह श्री जी का कार्य है और मेरा निहोरा यानी अनुरोध है तुम चारों उड़ जाओ और जाकर जानकी जी को खोजो हे भाई महीने भर में वापस आ जाना जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए लौट आएगा उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहां तहां यानी भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए तब सुग्रीव ने अंगद नल हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा हे धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद जांबवान और हनुमान तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता का पता पूछना मन वचन तथा कर्म से से उसी का का का का यानी यानी सीता जी जी पता लगाने का उपाय सोचना श्री रामचंद्र का कार्य संपन्न सफल करना सूर्य को पीठ और अग्नि को हृदय से यानी सामने से सेवन करना चाहिए पीठ से परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर कर सर्व भाव से यानी मन वचन कर्म से करनी चाहिए माया मायानी विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए जिससे भव भव्य जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए हे भाई देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों यानी कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए सदगुणों को पहचानने वाला यानी गुणवान तथा बड़भागी वही है है जो श्री श्री के चरणों चरणों का का प्रेमी आज्ञा मांगकर और में सिर नवाकर स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले सबके पीछे पवनसुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया उन्होंने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 घने जंगल में सब भुला गए हनुमान जी ने मन में अनुपान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों तरफ देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया उसके ऊपर चकवे बंगले और हंस उड़ रहे थे और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई सबने हनुमान जी को आगे कर दिया और वे गुफा में घुस गए देर नहीं की अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन यानी बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले थे वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तान्त कह सुनाया तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीदे सुंदर फल खाओ आज्ञा पाकर सब ने स्नान किया मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा मैं अब वहाँ जाऊँगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं तुम लोग आंखें मूँध लो और गुफा छोड़कर बाहर जाओ तुम सीता जी को पा जाओगे पछताओ नहीं यानी निराश मत हो आंखें मूँद फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि वे सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ रघुनाथ जी थे उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की प्रभु ने उसे अपनी अनपायिनी यानी अचल भक्ति दी प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ नहीं हुआ सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे अंगद ने नेत्रों में जल भर कर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानर राजसुग्रीव मार डालेंगे वे तो पिता का वध होने पर ही मुझे मार डालते श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ इसमें कुछ भी संदेह नहीं वानर वीर अंगद का वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते उनके नेत्रों से जल बह रहा है एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे फिर सब ऐसा वचन कहने लगे हे सुयोग्य युवराज हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुछ बिछाकर बैठ गए जाम भवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही और बोले हे तात श्री राम जी को मनुष्य न मानो उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं देवता पृथ्वी गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं वहाँ सगुणोपासक यानी भक्तगण के सामीप्य सारूप्य सार्ट और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं इस प्रकार जाम बहुत प्रकार से कथाएँ कह रहे हैं इनकी बातें पर्वत की कंदरा में ने ने सुनी बाहर निकलकर उसने बहुत बहुत से वानर देखे तब वह बोला जगदीश्वर ने मुझे घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया आज इन सबको खा जाऊंगा बहुत दिन बीत गए संपाती राक्षस था भोजन के बिना मर रहा था पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता था आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया गीध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए अब सचमुच मरना हो गया यह हमने जान लिया फिर उस गीध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए जांबवान के मन में विशेष सोच हुआ अंगद ने मन में विचार कर कर कहा आहा जटायु के समान धन्य कोई नहीं श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया हर्ष और शोक से युक्त वाणी यानी समाचार सुनकर वह पक्षी यानी संपाति वानरों के पास आया वानर डर गए उनको अभय करके यानी अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा तब उन्होंने उसे सारी कथा कह सुनाई भाई जटायु की कहानी करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की उसने कहा मुझे समुद्र के किनारे ले चलो मैं जटायु को तिलांजलि दे दू इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बता दूंगा जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया यानी श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा <coughs> हे वीर वानरोनो हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए वह जटायु यानि वह यानी जटायु तेज नहीं सह सका इससे लौट आया किंतु तो मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए मैं बड़े जोर से चीख मारकर ज़मीन पर गिर पड़ा वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे मुझे देख उन्हें बड़ी दया आ गई उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित यानी देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया उन्होंने कहा त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उग जाएंगे तू चिंता मत कर उन्हें तू सीताजी को दिखा देना मुनि की यह वाणी आज सत्य हुई अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है वहां स्वभाव से निडर रावण रहता है वहां अशोक नाम का उपवन यानी बगीचा है जहां सीता जी रहती हैं इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं मैं उन्हें देख रहा हूं तुम उन्हें नहीं देख सकते क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है यानी बहुत दूर तक जाती है क्या करूं बूढ़ा हो गया हूं नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता जो सौ योजन यानी 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निदान होगा वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा निराश होकर घबराओ मत मुझे देखकर मन में धीरज धरो देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया बिना पंख का बेहाल था अब पंख उगने से सुंदर हो गया पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं तुम उनके दूत हो अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो काक भूषुंड जी कहते हैं हे गरुड़ जी इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ सब किसी ने अपना अपना बल कहा पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया रिक्षराज कहने लगे मैं अब हो गया शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा जब खरारी यानी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे तब मैं जवान था और मुझमें बड़ा बल था बल के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता किंतु मैंने दो ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर के साथ दौड़ कर ली। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए मेरे हृदय में कुछ संदेह है जामबान ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो परंतु तुम सबके नेता हो तुम्हें कैसे भेजा जाए रिक्षराज जाम्बवान ने श्री हनुमान जी से कहा हे हनुमान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 उनका सोने का सा रंग है शरीर पर तेज सुशोभित है मानो दूसरे पर्वतों का राजा सुमेर हो हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ और सहायकों सहित रावण को, को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर कर यहाँ ला सकता हूँ हे जाम मैं तुमसे पूछता हूँ तुम मुझे उचित सीख देना की मुझे क्या करना चाहिए जाम ने कहा हे तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर कर लौट आओ और उनको उनकी खबर कह दो फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे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 कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान किश्किधा कांड समाप्त